स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण बर्मा में स्वामी विज्ञानानंद स्वामी पुण्यानंद सन उन्नीस सौ पैंतीस के शीतकाल में पूज्य स्वामी विज्ञानंद जी महाराज कुछ दिन बेलूर मठ में थे इसी समय किसी कार्य के लिए मैं रंगून आश्रम से बेलुरमठ आया था एक दिन कुछ साधु ब्रह्मचारियों के साथ उनको भ्रमण प्रणाम करने गया उस समय वे स्वामी जी के कमरे के सामने के बरामदे में बैठ चाय पी रहे थे प्रणाम के बाद एक सन्यासी ने महाराज जी से पूछा महाराज इसे जानते हैं यह हमारे रंगून सेवाश्रम के महंत हैं याद आता है कि उन्होंने मेरे सन्यास नाम का गंभीर अर्थ और तात्पर्य उस दिन समझाया था स्वामी गंगेशानंद जी के सुझाव के अनुसार उस दिन मैंने विनयपूर्वक उन्हें रंगून आने के लिए आमंत्रित किया था मैंने कहा था महाराज आप के रंगून आने पर हम कृतार्थ होंगे महाराज जी ने कुछ गंभीरता पूर्वक संक्षिप्त उत्तर दिया था ठाकुर की इच्छा होगी तो होगा महाराज जी के इस उत्तर से यह समझ समझा कि रंगून जाने की उनकी अनिच्छा नहीं है फिर भी उनके स्वास्थ्य की स्थिति देखकर सोच में पड़ गया कि क्या वे समुद्र यात्रा कर पाएंगे रंगूल लौटने के कुछ दिन बाद मठ से आए एक पत्र से पता चला कि पुज्य विज्ञानानंद जी जमशेदपुर गए हैं निमंत्रण की याद दिलाते हुए उन्हें एक पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने लिखा अभी जाना नहीं होगा ठाकुर की इच्छा होने पर बाद में आऊँगा इस पत्र के कई दिनों बाद सन उन्नीस सौ के आखिरी समय में बेलूर मठ से एक पत्र से पता चला कि पूज्य विज्ञानानंद जी रंगून आना चाहते हैं और इस विषय में मेरा विचार जानना चाहते हैं मैंने तत्काल तार से यह सूचना भेज दी रंगून का सौभाग्य उचित आयोजन किया जा रहा है मठ से उनके भेजने की व्यवस्था की जाए इसके बाद रंगून के भक्तों को यह सुसंवाद बताया गया और हम लोग महाराज जी के भव्य स्वागत की तैयारी में लग गए भक्तगण आनंद से पूर्ण हो गए बहुत वर्षों पूर्व स्वामी रामकृष्णानंद जी मद्रास से एक बार रंगून आए थे स्वामी तुरानंद जी ने अमेरिका से भारत आते समय रंगून में स्वामी जी के देश त्याग का समाचार सुना था वे जहाज से उतरे नहीं थे इसके बाद स्वामी अभेदानंद जी रंगून आए थे इसके अतिरिक्त श्री ठाकुर के और किसी सन्यासी शिष्य ने रंगून में पदार्पण नहीं किया था ऐसी स्थिति में पूज्य विज्ञानानंद जी के आगमन के संवाद से सभी को बहुत आनंद होगा इसमें आश्चर्य ही क्या है सन 1936 के 27 नवंबर को महाराज इलाहाबाद से कोलकाता के लिए रवाना हुए दूसरे दिन सुबह हावड़ा स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने बेलूर मठ से उन्हें लाने के लिए गए गए लोगों से पूछा रंगून जाने की सारी व्यवस्था हो गई है ना? सारी व्यवस्था हो गई है सुनकर वे निश्चिंत हो गए छः दिसंबर को जहाज से यात्रा करने वाले थे तार के द्वारा रंगून आश्रम और बेलूर मठ के बीच संवादों का आदान प्रदान होता था इसी समय अचानक एक दिन महाराज जी के एक स्वलिखित पत्र को पाकर अवाक हो गया वे श्री ठाकुर के शिष्य और मैं उनकी संतान सदृश फिर भी उन्होंने मुझे माय डियर स्वामी जी कहकर संबोधित किया और नीचे यूवर सिंसियरली लिखा बाद में पता चला कि उनकी यही रीति थी वे पूरी तरह निरा निराभिमान व्यक्ति थे इसीलिए नीचों को भी इस प्रकार सम्मान देते थे पत्र को बार बार सिर पर छूकर प्रणाम किया पत्र की मुख्य बात यह थी रंगून में मुझे जहाज से उतरने देंगे तो यदि सरकार को आपत्ति हो तो मैं कम से कम रंगून की मिट्टी का स्पर्श कर सकूं ऐसी व्यवस्था करो उनकी इस व्यग्रता का कारण हम पहले समझ नहीं सके सरकार उसके रंगून आगमन पर बाधा पैदा करेगी या कर सकती है ऐसी आशंका उन्हें क्यों हुई बाद में पता चला कि कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद में महाराज जी को श्री ठाकुर से रंगून यात्रा का आदेश प्राप्त हुआ था इसके बाद ही वे रंगून पहुंचने के लिए व्यग्र हो उठे यदि किसी कारण से रंगून में उतर न सके तो श्री ठाकुर के आदेश की अवमानना होगी इसीलिए उन्होंने उस प्रकार पत्र लिखा छः दिसंबर को रवाना होकर जहाज आठ दिसंबर को दोपहर को एक बजे रंगून बंदरगाह पहुंचा। उस समय भी वह घाट पर लगा नहीं था महाराज जी के साथ स्वामी गंगेशानंद और स्वामी दिव्यात्मानंद थे रंगून के पोर्ट कमिश्नर हेल्थ ऑफिसर के सौजन्य से रंगून से सेवाश्रम के हम साधु लोग उनके मोटर लॉन्च से जहाज तक गए वहाँ ऊपर जाकर महाराज के कैबिन में जाकर उनको प्रणाम करते ही विस्मित होकर उन्होंने पूछा तुम लोग कैसे आए हम लोग तो अभी पानी पर ही हैं लॉन्च से आए हैं यह सुनकर वे बालक की तरह आनंदित हुए और अनेक प्रश्न किए बाद में साग्रह पूछा मुझे उतरने देंगे तो मैंने कहा यह कहा महाराज उतरने क्यों नहीं देंगे आपके स्वागत के लिए कितने विशिष्ट लोग घाट पर आए हैं इतने पर भी वे केवल उतरने की बात ही सोच रहे थे बोले जो हो नीचे उतरने देने से ही होगा कुछ देर बाद बोले देखो भीड़ में मुझे कष्ट होता है खूब भीड़ तो नहीं होगी ना उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी मेरे यह कहने पर वे एक शिशु की तरह परम आश्वस्त हो गए शास्त्र में कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन के उच्च शिखर पर पहुँचने पर साधक का स्वभाव बालक का सा हो जाता है महाराज्य में भी यही हुआ था और उसे प्रत्यक्ष देखने का उस दिन मुझे सौभाग्य हुआ था मैं महाराज जी के केबिन में खड़ा था वे मुझे बार बार बैठने के लिए कह रहे थे उनके पास बैठने में मेरे संकोच को देखकर वे ससने बोले तुम थक गए हो थोड़ा बैठो ना। श्री ठाकुर के लीला सहचर पूजनी स्वामी जी के प्रिय पेसन श्री राजा महाराज के हरिप्रसन्न पूज्य विज्ञानानंद जी ऐसे ही एक प्रेमय पुरुष थे एक सेवक को अपने पास बिठाने के लिए उनका कैसा स स्नेह आग्रह जहाज के जेटी पर लगने के बाद संवेद साधु और भक्तों ने पुष्प मालाओं से महाराज जी का स्वागत किया महाराज के शरीर पर कंबल का अलखला और पैरों में दो जोड़ी उड़ीज मोजे थे जहाज से उतरते समय उन्होंने मुझे कहा भैया उतरते समय मेरे पास रहना वे निर्विघ्न उतरे इसके पूर्व महाराज जी के शुभ आगमन का समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया था उनके दर्शनों के लिए सभी धर्मों के सभी श्रेणी के लोग जहाज के घाट के निकट के पथ के दोनों ओर कतारबद्ध खड़े थे डॉक्टर पी के डे की बड़ी डज कार में बैठते ही वे पालक की तरह कह उठे वाह अच्छी गाड़ी है इसमें जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और यहाँ के सभी लोग बहुत सज्जन हैं जहाज से उतरने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ कुछ समय में हम लोग महाराज को लेकर शिवाश्रम पहुँचे आश्रम में पहुँच अपने निर्दिष्ट कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने स्वामी गंगेशानंद को कहा वाह कमरा तो बहुत सुंदर है रे कमरे को बहुत अच्छा सजाया है स्वामी गंगेशानंद थोड़े हंसकर बोले महाराज आप मिशन के उपाध्यक्ष हैं और रंगून सेवाश्रम मिशन का एक बड़ा केंद्र है ये लोग क्या आपके लिए इतना भी नहीं करेंगे महाराज जी को यह मंतव्य मान्य नहीं था उन्होंने मधेश्वर में कहा अरे नहीं नहीं मैं तो एक सामान्य आदमी हूं, असल में यहाँ के लोग ही अच्छे हैं देखा नहीं जहाज के घाट पर अंग्रेज़ साहब लोगों ने भी टोपी खोलकर नमस्कार किया था जमशेदपुर में जब मैं टाटा का, का कारखाना देखने गया था तब वहाँ के लोगों ने मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दी थी अरे भाई हम तो साधु सन्यासी हैं ये अच्छे लोग हैं इसीलिए हमारा इतना ध्यान रखते हैं महाराज जी केवल सात दिन ही रंगून में थे किंतु हमारे वे सात दिन कितने आनंद में बीते थे उस आनंद की पुण्य स्मृति आज भी साधु और भक्तों के मन में अक्षय बनी हुई है इस समय सैकड़ों नरनाली महाराज जी की वाणी सुनकर धन्य हुए थे और सौ से अधिक लोगों को उनकी कृपा प्राप्त हुई थी दीक्षा के बाद महाराज जी ने प्रत्येक भक्त को प्रार्थना करने को कहा था उन्होंने कहा सुबह और संध्या को कम से कम दो बार ठाकुर के निकट प्रार्थना करिएगा शिष्य शिष्याओं को वे प्रायः आप कहते थे इस प्रकार प्रार्थना करिए ठाकुर मैं तुम्हारे शरणागत हूँ तुम्हारा आश्रित हूँ मेरा हाथ पकड़ कर रखिए मुझे भूल मत जाइएगा अंतिम दिवस जब चारों ओर अंधकार दिखेगा उस दिन तुम आकर हाथ पकड़े रहना उस दिन मत भूलना यह बात उन्होंने इतने तन्मय हो और ऐसे मधुर स्वर में कही कि कई भक्तों के नेत्र आश अस्त्रपूर्ण हो गए रंगुन में महाराज जी ने किसी दीक्षा प्रार्थी को निराश नहीं किया एक दिन बातचीत में उन्होंने कहा दीक्षा देने का अर्थ क्या है जानते हो मैं इन लोगों को ठाकुर के चरणों में उत्सर्ग कर देता हूँ रंगुन प्रवास के समय एक दिन पेगू नगर में बुद्धदेव की साहित्य मूर्ति का दर्शन करने हम लोग गए रंगून से पेगु पैंतालीस मील दूर है मैं मोटर चलाकर महाराज जी स्वामी गंगेशानंद स्वामी दिव्यात्मानंद आदि को ले गया था बुद्ध मूर्ति के दर्शन के बाद जब सब लौटने लगे तब महाराज जी धीर स्थित निश्चल अवस्था में खड़े हुए थे उनकी ऐसी स्थिति देख अन्य सभी शांति से खड़े रहे बहुत देर तक उस स्थिति में रहने के बाद वे शांत स्वर में बोले चलो चलो मोटर में बैठने पर भी वे उसी तन्मय भाव में शांत बैठे रहे उनका मन उस समय संभवतः एक अतिय राज्य में था उस दिन और एक बौद्ध मंदिर को देखने जाना हुआ था पर महाराज जी मोटर से उतरे नहीं हम लोगों ने मंदिर से लौट कर देखा कि महाराज जी उसी तरह स्थिर निविष्ट चित्त बैठे हैं रंगुल लौटते समय रास्ते में भी महाराज जी का वह दिव्य भाव बहुत समय तक था उनके मन के सांसारिक स्तर पर उतरने पर साधुओं ने उनके भावांतर का कारण जानना चाहा पहले तो महाराज जी कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे बार बार अनुरोध करने पर अंत में वे बोले बुद्धदेव ने कृपा करके आज मुझे दर्शन दिए हैं मैंने देखा मूर्ति जीवंत है उनके सौंदर्य की कैसी आभा थी केवल इतना कहकर वे पुनः चुप हो गए बातचीत के दौरान एक दिन महाराज जी स्वामी जी के विषय में बोले देखो स्वामी जी की कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती एक दिन बेलूर मठ में स्वामी जी ने मुझसे कहा था कैसन देश कालोपयोगी एक नई स्मृति लिखनी होगी समझे मैंने कहा महाराज से आपकी स्मृति चलेगी क्यों देश उसे स्वीकार क्यों करेगा स्वामी जी अप्रसन्न और नाराज बच्चे की तरह महाराज को पुकार कर बोले राकाल सुनो सुनो प्यसन कहता है मेरी बात देश नहीं मानेगा राखाल महाराज सांत्वना के स्वर में बोले पेशन क्या जानता है वह तो बच्चा है तुम्हारी बातें देश एक दिन अवश्य मानेगा इस पर स्वामी जी छोटे बच्चे की तरह आश्वस्त हो बोले सुना पेशन देश मेरी बातें अवश्य मानेगा यह कहकर महाराज जी गंभीर स्वर में बोले उस दिन महाराज के मुँह से कैसी अमोघ बाणी निकली थी आज स्वामी जी की वाणी कितने प्रकार से राष्ट्र को प्रेरणा दे रही है एक दिन उन्होंने उनकी ठाकुर के साथ हुई कुश्ती की घटना का वर्णन करके कहा शारीरिक शक्ति की परीक्षा के बहाने दयामय भगवान ने उस दिन मुझ में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया था आह वे कितने करुणामय हैं एक दिन मैंने बातचीत के दौरान कहा कि पूज्य अखंडानंद जी से दीक्षा लेना बहुत कठिन है इसके अतिरिक्त वे इसके लिए जो शर्ते लगाते हैं उसे पालन करना भी गृहस्थों के लिए बहुत कठिन होता है इस पर महाराज जी ने तत्काल कहा गंगाधर महाराज तो ठीक ही करते हैं शर्तों का पालन न कर पाने पर दीक्षा लेने का क्या फ़ायदा कोई आदेश का पालन करेंगे नहीं अथवा दीक्षा लेना इससे क्या होगा दीक्षा लेकर ठीक से मंत्र जप न करने से या उसमें असद्धा करने से बहुत हानि होती है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए पर मैं कहता हूँ कि जितना हो सके उतना संसंयत जीवन यापन करना चाहिए जिस दिन यह बात हुई उसी दिन दोपहर कुमार जी से एक व्यक्ति ने पूछा मन स्थिर कैसे हो उन्हें उत्तर दिया प्रतिदिन नियमित ध्यान जप का अभ्यास करना चाहिए ऐसा करने पर धीरे धीरे मन स्थिर होता है और अकेले रहना चाहिए इस जगत की सृष्टि स्थिति और लय करने वाले भगवान एक हैं वे अदृश्य हैं उनको बहुत कम लोग ही देख पाते हैं और वे सब बड़े हैं जो वैसे ही बड़े होते हैं वे सदा अपने को गुप्त और निर्जन में रखने का प्रयत्न करते हैं अथच तो हमारी ऐसा आदत है कि सर्वदा स्वयं का प्रचार करने का प्रयत्न करते हैं यह ठीक नहीं है दूसरे का उपकार यथा साध्य करना अच्छा है पर प्रचार करके नहीं बाकी समय निर्जन में रहना चाहिए इस प्रकार धीरे धीरे मन स्थिर होता है देखते देखते एक सप्ताह बीत गया नव दीक्षित भक्तों ने महाराज जी की सेवा के लिए जो रुपये दिए थे उनमें से अधिकांश मेरे पास रखे हुए हैं थे कोलकाता रवाना होने के एक दिन पूर्व रात को स्वामी गंगेशानंद के निर्देश के अनुसार मैंने उन रुपयों का एक चेक लिखकर कर महाराज जी को दिया लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किए बिना मुझे लौटाते हुए कहा भाई ये रुपये तुम लो यह आश्रम बड़े लोगों का है उसे कुछ नहीं देता ये रुपये तुम दे रहा हूँ तुम्हें दे रहा हूँ अपनी इच्छानुसार खर्च करना इसके साथ उन्होंने बाईस मूल्यवान वस्त्र भी दिए रुपयों को स्वीकार करने के लिए बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा मुझे आनंद होगा तृप्ति होगी तुम लो इसके बाद कहने को कुछ नहीं रहा महाराज जी का आदेश सिरोधार्य कर लिया दूसरे दिन सुबह महाराज जहाज पर सवार होंगे रात को बार बार पूछते रहे कि जहाज कब रवाना होगा उनका बर्थ रिजर्व था अतः हमने कहा कि आठ बजे आश्रम से रवाना होने से ही होगा लेकिन उन्होंने व्यग्र होकर कहा छः बजे रवाना हो जावे। हमने कहा नहीं महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता पहले कभी भी छूट नहीं सकता यह सुनकर पहले तो वे कुछ आश्वस्त हुए पर कुछ देर बाद ही पुनः बोले नहीं जी कुछ पहले जाना ही ठीक है यदि भीड़ में मैं चढ़ न पाऊँ दूसरे दिन सुबह बहुत सम समझाने के कारण महाराज जी सात बजे तक आश्रम में रहे जहाज के घाट पर जाने पर पता चला कि उस समय तक उच्च श्रेणी के कोई भी यात्री नहीं आए हैं महाराज जी आसानी से अपने निर्दिष्ट कक्ष में पहुंच गए तब वे निश्चिंत हो गए जहाज के निष्ठुर सीटी ने बेदाई का संकेत दिया हम लोग आँखों में आंसुओं को रोक नहीं पाए महाराज जी की चरण रजमस्तक पर धारण कर जहाज से उतरे जब तक जहाज दिखाई देता रहा तब तक हम उस ओर ताकते रहे उसके बाद भारा क्रांत हृदय से आश्रम लौट आए शिवाश्रम लौटने के पूर्व ही एक तार से एक संवाद देने की व्यवस्था कर रखी थी निर्देश यह था कि जहाज़ के बर्मा की सीमा पार होने पर वह संवाद महाराज जी को दिया जाए उसका मर्म यह था प्रणाम आपकी समुद्र यात्रा सुख कर हो यही प्रार्थना बाद में सुना के संवाद पाकर महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए थे भक्तों के साथ लौटने पर हम सभी सेवाश्रम में जिस कमरे में महाराज जी कुछ दिन रहे थे उसके सामने के मैदान में बैठे तभी शांत थे अचानक शांति भंग करके एक भक्त बोल उठे देखिए विजयादशमी के दिन प्रतिमा विसर्जन के बाद घर लौटने पर मन की ऐसी स्थिति होती है वही आज हम लोगों की है भक्त ने हमारी मनोदशा को शब्दों में व्यक्त किया था पिछले युद्ध में रंगून रामकृष्ण मिशन के अधिकांश भवन भग्न हो गए थे लेकिन महाराज जी जिस घर में रहे थे वह अटूट रह गया था महाराज जी की पुण्य स्मृति को उसके पटल पर विद्यमान थी सन उन्नीस सौ अड़सठ नवंबर से 10 नवंबर तक खड़दह की महेशपुरी में परम आराध्य स्वामी विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक समारोह हुआ था यह लेख उत्सव की समाप्ति के समय पुण्यानंद जी द्वारा दिए गए भाषण का सारांश है